शांति क्षांति शांति प्रथम मंत्री मंत्र, मंत्र विज्ञान ब्रह्म इस प्रकार उपासना करने के लिए कहा गया ध्यान से विज्ञान स योग विज्ञान ब्रह्मस्ते विज्ञानवत वै स लोका ज्ञानवत भी सिद्ध्यति यस त्रा से यथा कामचारो ब ये विज्ञान ब्रह्मस्ते अस्ति भगवो विज्ञा भूय विज्ञा भावूस्ती ते भगवान्वीत्व स योग विज्ञान ब्रह्मस्ते विज्ञान ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म इस प्रकार विज्ञान में ब्रह्म दृष्टि करके जो उपासना करता है विज्ञानवत वैश लोका ज्ञानवत विषिध्यति ज्ञानवत ज्ञान वालिका लोक विज्ञानवत लोकान विज्ञान जिसमें है ऐसे लोगों को विज्ञान वाले का लोगों को प्राप्त करता है विज्ञान और ज्ञान विज्ञानम शास्त्रार्थ विषय ज्ञानम अन्य विषय नैपुण्यम शास्त्रार्थ को विषय करने वाले को विज्ञान और अन्य को ज्ञान ऐसे अर्थ किया सामान्य ज्ञान है सब विषय का शास्त्रार्थ को जानने वाले विज्ञान कहीं कहीं ज्ञान विज्ञान में ज्ञान शास्त्रार्थ विषय परोच ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार ऐसा भी कहते हैं तो यहाँ ज्ञान हो गया सामान्य विषय का ज्ञान और विज्ञान हो गया शास्त्रार्थ विषय का ज्ञान यहावत विज्ञान से गतम तत्र से यथा कामचार होती जितने शास्त्रार्थ विषय जितने कर्मफल सब यथेष्ट प्राप्त करता है जो विज्ञान ब्रह्म से उपासना करता है अस्ति भगवो विज्ञा भूय नारद जी पूछते हे भगवह विज्ञा भूय अस्ति विज्ञान से बढ़कर कभी अधिक है ब्रह्म उपासना के लिए प्रतीक तो विज्ञा भाव भूय अस्ति विज्ञान से है अधिक है तन में हे इति ओ मुझे उपदेश कीजिए नारद जी कहते ज्ञान विज्ञान शब्दोंथभेद कथयति शेणु उपासना फल विज्ञान ब्रह्म सुपासना करने पर उसका फल होते हैं विज्ञानवत विज्ञान येषु तान तज्ञानवत जिनमें विज्ञान है विज्ञान वाले लोगों को लोकान् ज्ञानवत अभी सिद्धति का अर्थ प्राप्त करता है तो विज्ञानवत विज्ञानवत विज्ञान ज्ञान में क्या भेद है अर्थभेद कथयती विज्ञान शास्त्रा विषय ज्ञानम नैपुण्यम अन्य विषय ज्ञान निपुणता है तद्वत भी ही युक्ताम लोकान इससे युक्त लोक को प्राप्त करता है तथापि लोकाना अचेतना कतस्तद उभयाश्रय तुम तो ज्ञान और विज्ञान लोक में कैसर है लोक तो जड़ है तो क्या तद्वद भी ज्ञान वाले जिसमें रहते हैं विज्ञान वाले जहाँ रहते हैं ऐसे लोक को प्राप्त करता है विज्ञानवतः ज्ञानवतः का अर्थ क्या सामान्य अर्थ होता है ज्ञान वाले लोगों को विज्ञान वाले लोगों को प्राप्त करता है तो उसका अर्थ क्या ज्ञान वाले जिस लोक में रहते हैं उस लोगों को विज्ञान वाले जिस लोक में रहेगी जिस लोक में ज्ञान वाले विज्ञान वाले रहते हैं तद्वद्ध युक्तान ज्ञान विज्ञानवध भी ज्ञान वाले के से युक्त विज्ञान वाले से युक्त लोक को प्राप्त करता है यदि विज्ञान से गावत तत्र का कामचार कामचार होती ये पहले पूर्वपरिया बार बार आगया यथेष विचारण करता राजा जैसे अपने देश में बल भाव विज्ञा भूयो अ ह शानतामेको बलवाकंपयते बल भाव विज्ञा भूय ह शानवतामेको बलवाकंपयते सदा बलिभविषन पिचरिताचर उपसत्ता उपीदन दष्टा श्रोता ममता बुद्धा कर्ता विज्ञाता बलेन वे पृथ्विवी ठति बचे न्यौर्बले बले पृथ्पता बलें देव मनसा बलन पशवच्च वयांस तृण वनस्पत शापदान्या कीटपतंग बलें लोकस्तिषति बलम उपाश्व बलम भाव विज्ञाभ बल हि विज्ञान से अ शाम बलवान् आकंपयती सो विज्ञानबालाको एक बलवान्ता है डरा देता है सदा बलिभवती अथो उत्थाता होती कोई व्यक्ति बलि बलि बलवान्ता है तो उत्थाता उठ कर कुछ कर सकता है सेवा कर सकता है उत्तिष्ठन परिचयता उठ करके फिर परिचरिता सेवा कर सकता है परिचरण उपसत्ता सेवा करने पर फिर समीप में जाता है समीप में रहता है उपशिधन फिर समीप में जाने पर श्रवणादि करता दृष्टा होता है श्रोता होता है मनन करने वाला बुद्धा होता है कर्ता बहुत कर्म करता है विज्ञाता बहुती बलें वे पृथ्वी ठति पृथ्वी स्थित है बलसे बलेन अंतरिक्ष आकाश भी बल न देवस्वर्ग बलेन पर्वता बलेन देव मनुष्य ये सब कुछ अपने सामर्थ्य से युक्त है बल न पशु है पक्षी है तृण हो वनस्पति वृक्ष हो स्वापदानी जितने हिंस्र जंतु भी पशुपक्षी सब कुछ आ कीट पतंग पिपील कीट पतंग पिपिल चिंटी तक सब बलें लोक ठिषति बलम उपासक बल स्थित है लोक की उपासना करो बल की उपासना करो बलम भाव विज्ञा भूय बलमीति अन्नोपयोग जनित मनस विज्ञय प्रतिभान सामर्थ्यम अन्न उपयोग से अन्न ग्रहण करने से मन में एक सामर्थ्य होता है विज्ञ अर्थ में विषय में प्रतिभा सामर्थ्यम विज्ञान का सामर्थ्य है ठीक है में यथोत बल शब्दार्थ श्वेत केतु तो वाक्य प्रमाणी पहले षष्टाध्याय में आया था बल शब्दार्थ है मन में सामर्थ्य है विज्ञ अर्थ में इसमें श्वेत के तो का प्रमाण उसे देते हैं अनशना दीर्घादि नवे माँ प्रतिभा श्रोते पहले आया है जब पंद्रह दिन नहीं खाया तो पिता से कहता है रिग्या दिन न भे माँ प्रतिभा वो ऋ ऋ कुछ मुझे भान नहीं होते हैं टीका में कथन तरी शरीर सामर्थ्य बल शब्द प्रयोग यदि बल शब्द से मन के सामर्थ्य है शरीर सामर्थ्य में ही बल शब्द प्रयोग करते शरीर में सामर्थ्य तो कहते बलवान तत्र शरीर तदेव उत्थानादि तदव उत्थनासम यस्मा अपि एकः प्राणी बलवान् आकंपये यहा मनुष्याण शत समित शरीर अपि तदव उत्थान सामर्थ्यम शरीर में सामर्थ्य उत्थन परचयन सेवादी सामर्थ्य बल यस्माजानवता शतमी ज्ञान विज्ञानबाला शतम सो भी हो एक हाँ प्राणी बलवान आकंपयती एक ही बलवान हो उनको डरा देता है आकंपयत कंपा देता है कंपते न कंपने लगते भय से यथा हस्ती मत्त तो मनुष्याण सतम समुद्रित मत् मत तो हस्ती हो गया मनुष्याण शत एकटी इकटिश हो तो भी सब डर जाते हैं टीका मैं तदव अन्नो उपयोग जनित तदेव आदि सामर्थ्यम अन्न उपयोग जनता जो सामर्थ्य है वो बल है न केवल कारणवाद बल विज्ञा भूय किंत प्रत्यक्ष तो भूयस्तमित अन्न है का विज्ञान का कारण है बल कारण होने के कारण बल विज्ञान से अधिक इतने मात्र नहीं न केवल कारणवादव बलम विज्ञा भूय विज्ञान से बल अधिक है केवल बलक विज्ञान का कारण है इसलिए इतने मात्र नहीं किंतु प्रत्यक्ष भी तत्वस्थम तल सेना भूयस्तम तत सदस्य तत विज्ञा तल से भूयस्तम विज्ञानवता तस् बल से भूयस्तम शेष है बल विज्ञान से उत्कृष्ट अतिक समी कंपयते तथा अपि अ द्रष्ट्य संबंध सोइकट्यूह पर सौकुटारा देता है और कम लोको तो क्या है यस्द बल से कारण विज्ञान से कार्यम तस्तूस्तर्थ कार्यकारतपाद बल हे कारण विज्ञान हे कार्य इसलिए तस्मा तत तद्भूस्त तत विज्ञान से बलस्य भूयस्तम इस अर्थ में कार्यकारनाभावन में बल और विज्ञान में कार्यकार्यम प्रतिपादन करते यद अन्ना उुपयोग बल तस्मा स पुषा बली अन्नादयोग कारण बल आता है शरीर में तब पुरुष यदा बली भवती बल न तद्वा नवती होता है अथवात्थाता उत्थान से करता उठता है खड़ा होता है कुछ करने के लिए तैयार होता है उत्तिष्ठन गुरुनाम आचार्य से परिचरिता और जो उठता है खड़ा होता है गुरु आचार्य का, का परिचरण उनकी सेवा करता है परचरण से शुश्रूषा कर्ता होतीशुषा सेवा से सेवा कर्ता सेवा करता है उपसत्ता उपसत्ता उपसात क्षेत्री समीपजाता है समीपग अंतरंग होता है सेवा सब्क से अंतरंग प्रिय हो जाता है प्रिय होती उपशीद सामीप्यंगग्रता आचार्य अन्नस उपदेश गुरु बोति समीपे में जाने पर एकाग्र हो करके आचार्य से अन्य च उपदेष्टुर् गुरुर् आचार्य अन्य जो उपदेश करने वाले गुरु उनका दर्शन करता है समीपे में जा करके तस्तः तद सेोता होती फिर कुछ उपदेश करते तो सुनता है तत इदम में भी एवं उपपद्यतिपत्ति उपपध्यति तो मनता होती फिर मनन करता है ऐसा आचार्य ने कहा इस प्रकार संभव है युक्ति से मनन करता है मनवान से बोधा होती मनन करने पर ज्ञान होता है एवमे इधमी एवम इधम ऐसा निश्चय करता है तथे निश्चित तदुतार्थ से करता ऐसा निश्चय करके आचार्य गुरु के द्वारा कहा गया अर्थ का, का अनुष्ठान करने वाला होता है विज्ञान अनुष्ठान फल से अनुभवीता ज्ञान होने पर कर्म करेगा कर्म फल अनुभव प्राप्त करेगा ठीक ठीका में इत बल से तो इस कारण से भी बल को अधिक समझना विज्ञानी के विषय किंच बल से महात्म्य बलन भी पृथ्वी ठतीदि ऋज्जर्थ बल का महात्म पृथ्वी आदि जो स्थित है बल के कारण तो ऋज्यर्थ ऋजु अर्थो यस ये वाक्य आगे सौ बलें पृथिवी षति बल अंतरीशन दौरब पर्वत इधर स योग बल ब्रह्मे तुपास्ते यदल ग्राश यथाचार बोव बल ब्रह्मे तुपारेस्ति भगवो बलाूयती बलादूस्ती तमें भगवान्ब्रवीत्व जो बल ब्रह्म उपासना करता है ब्रह्मदिष्टि से बालक की उपासना करता है यावत बल से गत बल का विषय जितने तत्र से कामचार भवति यथे विचरण होता है यो बल ब्रह्म करता है हे भगव विज्ञा बलाद भूयस्ति किल सेड़कर हे तो बलादावूयस्त बल से अध अयेयी तन्मे भगवान्वी प्रवितु नारजी कहते हो मुझे कह अन्न भावबला भूयस्तपि दशरात्रिनाशनीयाद युह जीवेद्रष्टा श्रोता ममता बोधा कर्ता अभीता अथवा अन्न सयी दृष्टा श्रोता ममता बुद्धा कर्ता उपाश्ति अन्न बाबा बलाद भूय अन्न बल से अधिक है उत्कृष्ट है भी दशरात्रि नासनियात दशरात्रि दिन रात दस दिन भोजन नहीं करे यदि ऊ हजीवे थे भोजन नहीं करेगा तो कम मर जाएगा दस नहीं होता तो यदि दिन मर जाता है यदि वह जी। यदि जीवित रहे नहीं मरे कहीं नहीं भी मरते कहीं एक मास भी कोई भोजन के यहाँ जाते हैं अथवा अध्रष्टा अश्रोता अमंता अबुद्धा अकर्ता अभिज्ञाता होती जीवन रहने पर भी दर्शन श्रवण मनन ज्ञान कर्ता कर्तृत्व तो कुछ नहीं होता है कुछ नहीं कर पाता है दस मन दिन नहीं कहेगा तो अथवा अन्न से आयी दृष्टा बोवती अन्य आयी लाभ प्राप्त निमित्त अन्न प्राप्ति के निमित्त फिर अन्न प्राप्त करने पर दृष्टा श्रोता ममता बुद्धा होता है कर्ता अज्ञाता होता है अन्न उपास अन्न ब्रह्मदिश्य से करो भाष्य में अन्न बाबला भूय बलहेतुवाद बल का हेतु अन्न कथम अन्न से बलहतुत्तम उच्यते अन्न बल का हेतु के बल बल कारण बल का कारण है अन्न तस्पि कचिद नाश्निया क्विचि दसरात्र भोजन ही करें दिन में भी दिन में नहीं खा गए रात में नहीं खाएंगे तो दस दिन क्या तो दो महीना चाहते चातुर्मासी सब रह जाते हैं रात्रि में नहीं खाने पर हैं हसते रात्रि में भोजन नहीं करें तो नहीं हँसते हैं बहुत लोग रहते रात में नहीं खाते दिन में खाएं कुछ लोग दिन में नहीं खाते रात भर खाते हैं रसते ना नहीं इसलिए दस रात्रि खाते दिन रात मिला करके नहीं खाए सो अन्न उपयोग निमित्त से बलोस दिया अन्य अन्न उपयोग तो निमित्त जो बल उसकी हानि होती बालो नहीं बने से म्रिते मर जाएगा और कभी कभी नहीं मरता नचेत म्रियते यदि वह जीवित यदि जीवित रहे टीका में अथवा यदि सो अभुंजान भी कथनचित जीवित नहीं खाने पर जीवित हो जाए तथा जीवन अपनी सदृष्टा तो जीवित रहने पर भी दृष्टाश्रुतामता नहीं अदृष्टाश्रुता मनता होता है देखा देखना सुनना सब बंद हो जाता है कुछ कहो तो कुछ सुनाई सुनने का करने का कुछ नहीं कथम असनशून्य से जीवनम भोजन ही करेगा तो जीवित कैसे रहेगा ये आशंका दृश्यते ऐसे दिखते ही त अपि अभी अनशनंत एक मास भी नहीं खा करके जीवित रहने वाले दिखते हैं टीका है मे अन्न उपयोगा बलहानि रीति व्यतिरेक तदुपयोगी के भवती तो अन्वय बा अन्वय व्यतिरिक युक्ति के द्वारा कार्यकारण भाव निश्चय होता है अन्वय मृत सत्व घटसत्वम ये होगा अन्वय अन्वय सम्बन्ध कार्य कारण का, का मिट्टी हो तो घट बनेगा कुलाल के पास सब कारण है किंतु मिट्टी नहीं है तो घट नहीं बनता है मिट्टी आने पर घट बनता है मृत सत्व घट सत्व ये अन्वय घट अभाव ये इसी प्रकार यहाँ भी अन्न उपयोग हो नहीं होगा तो बल नहीं रहता है हानि ये व्यतर हुआ और उपयोग करेगा तो बल होगा ये अन्य होगा कहते अथ अथ यदा बहुन अहान्य अनश्रितो दर्शनादि क्रिया स्वसमर्थ सन अन्न से आई बहूनि अहानि अनश्रित बहुदिन बहुदिन नहीं खा दर्शनादि क्रिया स्वसमर्थ दर्शन सवर्ण मननादि में क्रिया में असमर्थ होता हुआ सन अन्न से आई अन्न प्राप्ति के लिए आगमनम आयो आय हो गया अन्न से आगमनम अन्न से प्राप्ति आगमन है प्राप्ति साय से विद्यते आयो से अस्तिति आई आय हो गया अन्न से आगमन आगम अन्न की प्राप्ति अन्न प्राप्ति जिसको होती है वो हो गया आई अन्न से आई आय वाला जो आय को प्राप्त करेगा अथवा टीका अथ अन्न से आये, आये, आये, आये पाठस्त तो? अन्न से आ कह पाठ तो त आते पदम अन्न प्राप्तिपरत व्याख्येयं अन्न प्राप्ति हो तो ऐसा विपरीण्य आए मे एकारके करके से आए इसको आय को आई इस अर्थ करना अन्न से आयि आए कहीं इकार वाला पाठ है तो भी परिणाम परिणाम करके अन्न से आये आयी तेतवन्न व्यतेन आय को आय करना दृष्टा श्रुता इत्यादि अन्न कार्य से श्रवण पाठातर अन्न परत्या व्याख्यय अन्न से आए ऐसे कहीं पाठ है तो उसको भी अन्न से आई दृष्टा सत्ता इत्यादि अन्न कार्य श्रवणात्थ अन्न कार्य खाने पर श्रवण दर्शन मनन करता है इसलिए पाठांतर जो अन्न से आए इकार वाला पाठ है वो इकार करके अन्न प्राप्ति पर तय व्याख्यान करना चाहिए द्रष्टा इत्यादि कार्य श्रवणात्थ अन्न से आया इतिक पाठ है अन्न से आया आया मतलब आय ही आयकार को आयादेश हो जाएगा आया अभी इसमें आये ही है मंत्र में आया इतनी पाठ एवं अर्थ आये हो आया हो ऐसे पाठ है आये एक कार तो आई करके और आय ही ऐसे पाठ है तो भी वही अर्थ है दृष्टा इत्यादि कार्य ठीक है मैं कथम तद अन्न कार्य आशंक्य अन्य व्यतों दर्शयती तदन कार्य तत्व से क्या न बल बल अन्न का कार्य केसे अन्न का कार्य आशंक्य अन्तरको देखाते दृश्यते ती अन्न उपयोगी दर्शनादिमर्थ्यम न तद प्राप्त अतो अन्न उपास अन्न भक्षण करने से दर्शनादिमर्थ्य आता है न तद प्राप्तो हो अन्न प्राप्त नहीं क्या दस बारह दिन में दिन तो मर जाएगा नहीं जीवित रहे तो भी सामर्थ्य नहीं रहता है अब तो अन्न हो गया बल से अधिक है अन्न की उपासना कर ब्रह्म दृष्टिया स युवा ब्रह्म अन्न वतो विषलोकान भी वतु पानवतो अभी सिद्ध्यवद यहा कामचार होती युवा ब्रह्मे तुपास्तेस्थि भगवो अन्ना तन्नाव भूयस्थी तन्मे भगवान्वीत्व अन्न ब्रह्मे जो उपासनाकता है अन्नबतोकान पानवत पान अन्नपान युक्तलोक को प्राप्त करता है जानना पान पर्याप्त हो जहाँ तक अन्न का विषय तथा कामचार होती प्राप्त करता है सब लोग फल जो अन्न ब्रह्मेस उपासना करता है हे भगव अस्त अन्नाद भूय अन्न से बढ़कर के कोई उत्तर देते सनत कुमार अन्नाद बाब भूय अस्ति अन्न से अधिक है तन्मय भगवान ब्र इति भगवान मुझे कहिए अन्न से जोत्कृष्ट है जिसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे फलम चन्नबतः प्रभुत्वअन्ना भी ऐसा लोक अन्न वाले लोग को प्राप्त करता है पानवतः प्रभुत्व उद्कांश अत्यधिक अन्न जल जहाँ है ऐसे लोग को प्राप्त करता है अन्नपान और नित्य सम्बंधात अन्न के साथ पान का नित्य संबंध होने से अन्न अन्नभक्षण करने के बाद फिर पान जल पान करने से जल पीने से ही पचन होता है इसलिए अन्न अधिक हो पानी जल भी पानीय भी हो ऐसे लोगों को प्राप्त करता है समान अन्य वाक्य अर्थ समान है आपभावानन्ना भूय भूयस्य तस्माद यदा सुवृष्टि न भवती व्याधि व्याधीय प्राण अन्न कनिव भविष्य तथ्य सुवृष्टिर्भवते आनंद बहु भविष्य तो आप एवं पृथ्वी यदतरक्षत पर्वताय दुष्त्त पशवच्च वयांस चृण वनस्पते आटपतंगपील आप एवेमा मूर्ता आप उपाश्वेती आप वाव अन्ना आप जल ही अन्न से बढ़कर के भूयने भूयसे भूयसी का बहुवचन भूयस्य जल स्त्रीलिंग बहुवचने आप जलने आप जल आप शब्द आपशब्द शब्द आप बनता है न स्त्रीलिंग यदा यदृष्टि न होती अच्छी वृष्टि नहीं होती अन्न के कारण वृषि नहीं होती तो व्याधि प्राणा, व्याधि दुखी होते प्राण प्राण से प्राण वाले जीवल न प्राणी अन्नम कन्नीय भविष्य दिन अन्न साल कम होगा ऐसा सोच करके दुखी होते हैं अतः यदा सुवृष्टि भवती सुबृशन वृष्टि सुवृष्टि का स नहीं बहुत वृष्टि बहुत वृष्टि वगैरह बन्या हो जाए ऐसा नहीं सुवृष्टि करने से अन्न के लिए आवश्यक है वृष्टि समय पर हो जाए तो प्राण आनंदे नवंती अन्न में बहु भविष्य थी प्राण का प्राणी न प्राण वाले प्राणी खुश हो जाते हैं बहुत अन्न होगा आप एव इमा मुहूर्ता है ये पृथ्वी मुहूर्त जो पृथ्वी है कठिन ये जल ही जल का कार्य ये यदंतरिक्षम यद्यौर यदर्वता यदे मनुष्य जितने कुछ है सब जल क्योंकि जल कर्म समय दुग्ध दधि सोम आजि आदि में जल है ये आहुति प्रदान कर्म से अदृष्ट के द्वारा कार्य सृष्टि आदि होती है इसे पृथ्वी ज अंतरिक्ष स्वर्ग स्वर्ग पर्वत देव मनुष्य पशु पक्षी तीर्ण है वनस्पति है साप कीट पतंग पतंग चिंटी जितने सब कुछ है ये सब जल ही है जल संबंधी कर्म संबंधी जल है उसे अंतरिक्ष में जा करके ये सब अदृष्ट होकर के रहता है अदृष्टकारक सब कार्य आप एवं मूर्ता अप उपास जीतन मूर्ता सो जल का कार्य जल ब्रह्म यसना कर <coughs> आप्भावना सो अन्न कारण्वाद जल अन्न का कारण टीका अप कारणूस्त अन्न व्यतरका का समर्थय साधय जल कारण अन्न से अधिक है ये भी अन् द्वारा सिद्ध करते यद तस्मा ये सुवृष्टि सस्ताशोभना वृष्टि न होतीि नहीं होती के लिए सस्ता सी हितवृष्टि नहीं होती है व्याधंतेध्य दुःखी नवका कितने अन्नम अस्मिन संवसरे न कनियों अल्प तर तो ऐसा सोच करके वृष्टि नहीं सुवृष्टि हुई तो सब तो दुखी हो जाते कि इस साल अन्न हमारा अल्प होगा ऐसे मान ऐसे मान करके दुखी होते हैं अथ पुनर्जदा सुवृष्टि भवती या सुवृष्टि अन्न के लिए आवश्यक वृष्टि होती है सस्य के लिए हितवृष्टि तो होती तो खुश हो जाते सब आनंद न हृष्टा प्राण प्राण का प्राणीन होती हर्षक प्राप्त करते अन्न बहु प्रभुम भैसती ईशा लहूत तो अन्न होगा अपसधवाद मूर्त मुर्त अन्न से मूर्ते अन्न जल संबंध जल से उत्पन्न होता है अ असंभव संभव उत्पति, आप सं यहाँ से जल्दे उत्पत्ति आपेबाई मू मूर्ता मूर्ति भेदाकार परिणता इति मूर्त है मूर्ति भेद अलग अलग होकर के जो का परिणाम होता है मूर्ता एवं पृथ्वी यदअतरिषम इत्यादि पृथ्वी सो जितने मूर्त रूप है आप ही वही मूर्ता अतो अप जितने मूर्त का है सब का कार्य जल रूप है इसलिए की उपासना करो टीका में अप भूयस्तम अन्नास्तित हलस जगदात्मक इसलिए अन्न उत्कृष्ट है जल से उत्पन्न होता है मृतसु दधि पय प्रभृति आहूति परिणाम अपसंभवत्मेय आकाशादी जल से उत्पन्नेश दधि पय प्रभृति आहूति परिणाम जितने कर्म करते हैं आहुति प्रदान करते हैं वो अदृष्ट रूप से सृष्टि के भी कारण हो जाते हैं दधि पय दुग्ध आदि आहुति उसका परिणाम होता है अंतरिक्ष आदि आहुति देने पर अदृष्ट रूप से जा करके ये सृष्टि का कारण आकाश आदि का भी कारण होता है अब सम्भवतम इसलिए जल संभव उत्पत्ति कारण ये साम सबका कार्य की उत्पत्ति कारण जल हे के द्वारा अपाम अप सर्वूतात्मकत्मस जल कारण होने के सर्वूतात्मक सौ जलात्मक इत्यादवता इत्यादि से अन्न से आप एवं मूर्ता मूर्तिपरणता मूर्ति जितने का जल हे मूर्ता ये पृथ्वी यदंतरीशाद मूर्त हे आप एवं मूर्ता अतो अपउप जितने मृत पृथ्वी जल जलवायु आदि सो जल ही है इसलिए जल ब्रह्म इस फल हे मंत्र में सो यो अपो पास्ते ब्रह्मतुपास्ते आ सर्वान् काम तृप्तिमा यदा ग्रास से यमचारो बवती युप्पो ब्रह्मेतुपासस्ते भगवन्न अद्यो भूयत् अद्यो भाव भूयस्ती ते भगवान्वीतुति यो अप ब्रह्म तो उपास्य जल की उपासना करता है ब्रह्म यदि यो अपो ब्रह्म तो उपास्य आपने तो सर्वान् कामान सबकाम में वस्तु को प्राप्त कर लेता है तृप्तिमान भवती तृप्त हो जाता है जल का विषय जहाँ तक है यथा तो कामचार होती यो अपो ब्रह्म ही तो जल को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है अस्ति भगव अद्व्य भूय बढ़कर कोई है यदि अद्व्य भाव भूय स्थिति जल से भी अधिक है तन में भगवान ब्रवीतु भगवान मुझे उसको कही जो जल से अधिक है के भाष्य में फलम में स अपो ब्रह्म ही तो पार्षद आपने तो सर्वान कामान सब काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है कामान कम कांतु धातु से घएँ करें तो काम बनेगा भाव में घय करें तो इच्छा होते शब्द तो, अर्थ का, का। काम शब्द का अर्थ इच्छा कर्मणि घय करेंगे तो काम्य हो जाएगा विषय इच्छा का विषय यहाँ कर्मणी काम्यंत ये काम इसे उसका अर्थ क्या का। काम्यान नियत हो जाएगा तो काम्य बनेगा रिहुनियत काम्य हो गया तो कामना का विषय घय करें तो काम हो गया काम का अर्थ काम्या मूर्तिमत विषयान मूर्ति वाले विषय को प्राप्त करता है सब अबसंभव तृप्तेर तृप्ति अबसंभव जल से उत्पन्न होती तृप्ति जल से अम्बुपा अंबूपासना तृप्तिमा चाहती अंबूजल की उपासना करने से तृप्त होता है तृप्तिमान हो जाता है उपासक सामन अन अन्य समाने टीका में इत्यादि होंगे एकादश तेजब्बाद्यो भूयस्तवा द्वा, यहुम आग्रह का सामपति तदाशोचती नितपति वायति वाई तेजव तत्पूर्व दर्शय्वा था सृजती तदत्वाभिस्रश्ची तिश्चिभिश्च विदुद्भर आहलादरती तस्मादे स्तनयती वर्षिष्यति वाई तेजव तत्व दर्शि अथाप्रृजते तेज उपाश्वति <coughs> तेजी जल से बड़कर्के तय एक वायुम को लेकर के आकाश को तपाता है वायु तो वायु तो इसी सीट को वर्षा होने के पहले इस गर्म होती वायु के साथ आकाश को तपाने पर तथा निस्वचत्ती निपति बरषितती थी तो लोग कहते तपाता है शोक करता है तपाता है नितरामतापति वर्षा होगी तेज तत्पूर्व दर्श अथवास अच्छा जते पहले तेज ही देखा करके गर्मी उसके बाद जड़ की शुटी करता है तदर्ध्वी सेरस्जी सेद आहलादाश्चर उपर तिरस्सी तेढ़ा विद्युत विद्युत के द्वारा आहलादाश्चर हो करके होकर के आहलादाश्चर तदैत्वास ये तेज विद्युत से प्रसन्न होकर के फिर वृष्टि होती तदा विद्युत तेज स्तनयती वर्षिष्यति वाई सब लोग कहते विद्युत विद्युत जब बिजली हेते कभी ऊपर कभी त्रेढ़ ऐसे तो तो है तो कहते हैं विद्युत दिखते हैं मेघ गर्जन हो रहा है वर्षिष्यति वाई तेज अव तत्पूर्व दर्शिता अथ आपह सूझते जल तेज का कार्य तेज दिखा करके फिर जल शुटी करता है परमात्मा तेज उपास हुई थी तेज की उपासना करो ब्रह्म दृष्टि से तेजो भाव भुयः तेज ही जल से बढ़कर के क्योंकि तेजसो अपन तेजस्व है जल तेजस्व अपे इसको तेज से तेज का कारण जल है तेजसो अप तेज अप का कारण होने से कथम अपम इतिहा जल का कारण तेज कैसे होगा यस्मा अवयोनिस्तेज तस्मा तदवा एक तेजो वायुमागृह अवष्टभ्य अवयोनिस्तेज तेज हो गया अप योनि अवयोनिका था जल का का योन कारण तेज तस्मा तदवा यथा तेज वायु में आग्रह अवस्ट्य वायु को रोक करके स्वात्मना निश्चली स्वरूप से निश्चल करके वायु को आकाशम अभि तपति आकाश में गर्मी होती है वर्षा के पहले आकाशम अभिव्याप्य अभिव्यापनवत तपति आकाश को व्याप्त तो होकर के गर्म होता है यदा तदा लोग कहते सो करता है संतपति सम्यक गर्मी होती सामान्य न जगत नित जगत को तो पता है देहांत संतपति सामान्य न जगत नितपति देहान देह में गर्मी लगती अतो वर्षिष्यति वही थी लोग कहते वर्षा होगी टीका में इति शब्दस तदाहु इत्या संबदे तद आहु वर्षिष्यति तदाहु इसे कहते हैं वे शब्दार्थम दर्शयती वे शब्द दिखाते हैं वर्शिष्य वही प्रसिद्ध हमें लोके कारणम अभ्युदयतम दृष्टवतः कार्य भविष्यति थ विज्ञान कारण यदि तैयार हो गया कार्य करने के लिए तो लोग में ज्ञान हो जाता है कार्य भविष्यति थे विज्ञान होता है अब तेजस्व रूपतम कार्यकार उपजीवे फलितम आ फलितम जल और तेज में जो कार्य का अनुभाव कहा गया उसको आश्रय करके फलित तेजेती तेजव तत्पूर्व आत्मा उद्भुत दर्शय्वान अपसृजते तेजस्वर को उद्भुत तेज को देखा करके उसके बाद जल सृष्टि करते हैं अथवादूद्वयेजल के सृष्ट अनुसार जलसे तेज अदीक है, तो है। मैं अब ठीका मे अपेजसोदातर कार्यक्रन भाव दर्शय जलतेज में अन्य प्रकार भाव अभी खाते किंच अस्यामी किंच अन तद तेजव स्तनयत्नूपेण वर्षहेतुव हेतुवती तेज ही स्तनयतृन मेघगर्जन रूप से वर्षा का हेतु होता है कथम कैसे के केशर्ध्वाश्चर्ध्वगामीनीस्रची तिर्जानीस् आहलाद स्तन शब्दरती उर्ध्वाभि, भी ऊर्धगामी जो विद्युत है तिरश्चेत टेढ़ा चलने वाले विद्युते, सह आह्लादा स्तनय तन तनन शब्द मेघगर्जन शब्द होते हैं तस्मा तदर्शनाद आहुलौकिका लो कहते हैं विद्युतते स्तनयती वर्षिष्यति वही इत्यादि उत्तर विद्युत तो मारती है जीवन चमकतीनयत मेघवर्जन होता है वर्षा होगी ऐसे ये इत्यादि उत्ता उक्तो अर्थ ये इसका अर्थ कहा दिया अतज उपाश्व तेज उपासना क्यों उपासना करो तेज क्या भी होती अत तेज उपास्व तेज उपाश्वती तेज अनुसार विसर्ग विसर्गकुश तेजस क्या भी होती तेज उपासना द्वितियावचन एक आँजन? द्विवचने क्या बनेगा तेजस्वी नपुंस के तेज तेजसी तेजसी द्वितिया कचन तेज भी द्वितिया तेज उपास कर्म टीका तदे उपवादर्ध्वा भी तेजसव भूयस्तपल तेज अधिक है उसका पलक फलक तेज तेजोपासना तेज स यस्तेज ब्रह्मेतपास्ते तेजस्वी स तेजस्व तो लोकान भास्वत्पहतमस्कान अभी येजसो तेजसुगतम यथा कामचार भवती। यस अस्ति बवती यस्तेज ब्रह्मस्यास्थवस्तेजसो भूय तेजस भावूयस्ती ते भगवान्वीत्ती तेजब्रह्म उपाससन करता है होता है तेजस्वी सेजस्वताेजस्व लोका तेजवाल लोक प्राप्तकर्तावत प्रकाशवाल अपहत तमस्कान जिसमें तम अंधकार नहीं ऐसे लोग को प्राप्त करता है याव तेजस्व गतम तेज का विषय जहां तक है तथा यथा कामचार यथेष्ट विचार होता है यश तेज ब्रह्म ये उपास्य तेज ब्रह्म इसे उपासना करता है उसके बाद नारद जी पूछते हैं हे भगव अस्थि तेजस्व भूय तेज से कोई बढ़कर के है उपासना का प्रतीक है क्या तेजस्व भूय तेज से भी बढ़कर के तन में भगवान् ब्रवीत भगवान तन्मे ब्रवीतु वो मुझे कहिए टीका में भाष्य में तस् तेजस्वल तेज क्या जो ब्रह्मदिष्टिया उपासना उसका फल तेजस्वी वे बवती तेजस्वते लोका भास्वत प्रकाशवतः पततमस्का अभिषिद्यति प्राप्तकर्ता है तेजस्वते लोकान प्रकाश वाले तेज वाले लोग को प्राप्त करता है भाषवतः प्रकाशवत अपहत तमस्कान जहाँ अंधकार अज्ञान अंधकार से दोनों नष्ट हो जाए बाह्य आध्यात्मिक अज्ञान आदि अपनी तमस्कान अभि तमकान से बाह्य तम होता अंधकार और आध्यात्मिक होता अज्ञान इसको नष्ट कर देता है टीका मे बाह्य तम सारे रात्री सर्वर्याम भव भवम सां साबर किम हम हम क्या चीज़ है अबे किम तमा, बायम तम सारवर तमस शब्द क्या विभूति है क्या लिंग है नपुंसक है पुलिंग तम नपुंसक है तमस शब्द सकाराते है बाह्य तम सार्दम बाह्य तमहत तो रात में होने वाला अंधकार आध्यात्मिक अज्ञान, अज्ञान राग आदि अज्ञान राग द्वेष आदि ये सब अज्ञान अज्ञमे तदुभय अपहततमस्कानत तमशबीत अपहततमस्का दोनों का नुका अंधकार अज्ञान शपहत शह अपनीत अपहत क्या अपनीता नष्ट हो जाता जता अपनीततमस्कान अभिषेद्य तमरित लोक प्राप्तकर्ता ऋज्वर्थम ऋज्वर्थम अन्ज्वर्थ रिजु अर्थो यस्य आगे आकाशो भाव तेजस भूयान आकाशे वे सूर्याचंद्रम शुभभो विदुनक्ष अग्निर्काशे न आयेकाशेन श्रृणुत्याशन प्रतिशणत आकाशेमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशम आकाशम्पाश्वेती आकाशे तेजस बड़कर के भूयान आकाश भी सूर्या चंद्रम सौ सूर्यच्च चंद्रमा चि सूर्याचंद्रमा दीर्घ हो गया देवता द्वंद्व सूर्य और चंद्रमा दोनों उभो विद्युत नक्षत्राणी विद्युत और नक्षत्र अग्नि आकाशन आहोयती अग्नि रूप सऊ कुछ आकाश में है आकाशन आहोयती कोई किसको बुलाता है आकाश के द्वारा शब्द उच्चारण करके आकाश है न आकाश के द्वारा शब्द आकाश में न प्रति उसका उत्तर देता है आकाशे रमते आकाश न रमते रमण करता है कभी रमण नहीं प्राप्त करता है आकाश में आकाश से उकाश आकाशे जायते आकाशम अभिजाते आकाश में उत्पन्न होता है आकाशम अभिजाते आकाश को अभिप्राय करके आकाशम उपास आकाश ब्रह्मदिश्य आकाशी आकाश की उपासना करो आकाश आकाशवाब तेजस तो भुयान आकाश तेज अधिका टीका में तेज के बाद वायु को कहना चाहिए वायु से आकाश बड़ा से कहना चाहिए क्योंकि तेज का कारण है वायु वायु का कारण आकाश वायु सकाशाद आकाश भूयान वक्तव्य कथन तेजस भूयान इतम अतः वायु से आकाश उत्कृष्ट कहना चाहिए किंतु तेज से उत्कृष्ट कैसे आकाश को कहा तेज तेजकृथ उत्कृष्ट तेज वायु वाय वायु से उत्कृष्ट आकाशेत वायुसहित तेजस कारण्वाद वायु वायुमागृहती तेजस स उक्त वायु पृथ्वी यहाँ न उक्त तेजस कारण ही लोक कार्याद यहाँ वाय तेज का तेज से आकाश बढ़कर के जो गया तेज का कारण तेज का कारण कैसे हुआ तेज का कारण तो वायु ही इसलिए वायु सहित से तेज से कारण होता था वायु के साथ तेज का कारण है आकाश तो तेज कौन से तेज उसका कारण वायु दोनों ले लेना ले वायु के साथ तेज का कारण हो गया आकाश वायु में आग्रह तेज सात से उगत वायु को लेकर के तेज के साथ कहा गया वायु तिप्त है न अलग वायु का नहीं कहा गया वायु के साथ मिला आकाश को तेज के साथ मिलाकर के वायु को कह दिया तेजस कारण ये लोक कार्याद है पृथ न वायु पृथ्व नूकता तेजस कारण ये लोक तेज का कारण है आकाश कार्यादूँ कारण कार्यक य घटाद मृत घटाध्य मृत्कारण घटाधिक मृत भूयान अदिक तथा आकाश वायु सहित से तेज से कारण में तत्वभुयान तो वायु के साथ तेज का कारण आकाश है इसलिए आकाश भुयान अधिक है तत्वभुयान तेज से अधिक है टीका में कारण तभी कथम आकाश से वायु सहित तेज भूयत्व आकाश कारण होने पर भी वायु सहित तेज से अधिक कैसे होगा उसका उत्तर अत्यध्या कारण ही लोके कार्यादृष्ट कार्य के विषय कारण बड़ा उत्कृष्ट होता है तेजस वायु सहिता आकाश से भूयस्थ प्रश्न पूर्वक प्रकार कह कथम क